दे भारत दूध दुनिया में पैदा हुए हर शिशु का पहला आहार क्या आप जानते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है दूध का यही वजह है कि भारत को किसी और मुल्क से दूध आयात करने की जरूरत नहीं होती देशभक्त रेडियो सलाम करता है नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया को